एक एक देखा। देखा और एक विदेशा बना तो मैं आचार्य जिसको ये पूछना चाहता हूँ ऐसा हम लोग जो फन इकट्ठा करने को सोच रहे हैं जो पंद्रह लाख रूपये करीब का हमारे है जाए वो करने का पक्का मकसद क्या है और ऐसा करने से और अधिक जन जागृति केंद्र और सब जगह ऐसी क्या फायदा आप कथन साल लगे इस संस्कृति में शायद दोबारा इस मुल्क का समाज कभी भी नहीं होगा इतने संक्रमण से ट्रांजिशन की हालत में हजारों सैकड़ों वर्षों में एक हजार समाज आ गया है जब सारी चीजें बदल जाती हैं जब सब पूरा नया हो जाता छह सौभाग्य भी बन सकते हैं और दुर्भाग्य भी जरूरी नहीं है कि नया हर हालत में ठीक ही हो कोरोना तो हर हालत में गलत होता है लेकिन नया हर हालत में ठीक नहीं होता और जब कोरोना टूटता है तो हजार नए विकल्प अल्टरनेटिव होते हैं दुर्भाग्य बन सकता है मगर गलत विकल्प चुन लिया पर तो इस बात को किसी समझना चाहिए पुराने के हर हालत में जरूरत नहीं लेकिन मैं हर नए के हर हालत में पक्ष में नहीं। नहींना तो जाना चाहिए है। उसे छोड़ रोकने की कोई जरूरत नहीं में कोरोना ही उसे कहते हैं जो अपने समय से ज्यादा रुक गया है जिसे अब नहीं बोलना चाहिए लेकिन जब पुराने को टूटने का क्षण आता है तो हमारी जिससे कोनो बहुत मुश्किल में पड़ गया। इन पुराने को तो कभी तोड़ा ही नहीं तो हम पुराने की तोड़ को भी बहुत स्वस्थ चक्कर से न कर सकेंगे हम पुराने को जब तोड़ेंगे तो हम सीवरियस हालत और बुखार की हालत नहीं तोड़ पाएंगे लेकिन ज्ञानद बुखार की हालत में पुराना तो क्यों सकता है लेकिन नया निर्मित नहीं होता सकता नए के निर्माण के लिए बड़ा शांत और स्वस्थ की तो इस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये नहीं है कि तो क्या करें और क्या ना करें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कुछ भी करने का निर्णय लेने से पहले मुल्क के पास एक शांत दूसरी बात है कि हम फिर क्या करेंगे किस रास्ते पर जाएंगे तो सवाल ऐसा नहीं है कि हम चौराहे पे खड़े हुए हैं अपनी जिंदगी की गाड़ी को लेकर सवाल ये नहीं है कि हम रास्ते तो पर मारे सवाल ये है ड्राइवर होश में है या नहीं ज्यादा मतकूह तो भी जो ड्राइवर बेहोश हो तो कोई तो तो तो भी रास्ता खतरे में ले वाला है और चुनाव कौन करेगा कि राष्ट्र तो ऊसा ठीक है सब तरह चाहे राजनीति हो चाहे नीति हो चाहे साहित्य हो चाहे कला हो जीवन के सब दिताओं में पूरा नाक टूटने में करीब टूट है हम कुछ ना भी करेंगे तो भी टूट जाए न्याय चुनाव करना ही होगा तो अभी कुछ ऐसा नहीं कि है कि नए का चुनाव करने में हमको चुनाव करना है ये बिल्कुल मजबूरी की हालत खड़ी हो कि नए को चुनना ही पड़ेगा पुराने ने अपने होने का सारा कारण खो दिया है अब उसका कोई आधार नहीं रह गया है। लेकिन दो तरह के लोग हैं मिलते एक भी जो है जो बढ़ के कारण पुराने को बचाए रखना चाहते हैं कि कम से कम हुआ है एक महीने जो किसी भी कीमत पर कुछ भी नया आए पुरानों को तो तोड़ देने को आते नहीं कि कुछ भी नया आ जाए तो ठीक होगा मैं इन दोनों से नहीं और इसलिए मेरी तकलीफ बहुत ज्यादा है मुझे लगता है कि नया तो चुनना है चुनना ही पड़ेगा तो रोज चुनना चाहिए लेकिन कौन चुनेगा और इधर सैंतीस वर्किंग से ये बूर होती रही है कि हम उदाहरण के लिए ले से पहले को 50 साल पूरे मुल्क उस आंखों में जिया की आजादी आएगी और सब ठीक हो जाए और जो कहीं बहुत बुद्धिमान लोग कहें तो उन्होंने भी मुल्क को यही समझाया कि सारी परेशानियों का कारण अंग्रेज अंग्रेज गए तो सब परेशानी गई सरासी झूठी ये बात खुद लेकिन जो उन्होंने कहा समझ समझते नहीं तो उनके बुद्ध को दिखाई नहीं पड़ रहा था उन्नीस सौ सैंतालीस में हम लोग सारी आसाते देखी कि आजादी रही कि सब आ जाए अंग्रेज गए सब परेशानी गई कि परेशानी का कारण वो जिला में सब परेशानियों का कारण वार्ड में जो सब ठीक हो जाए इसलिए पंद्रह अगस्त इस सुबह जब हम देखे तो हमने देखा जो हो गया कि नहीं लेकिन वो कुछ भी ठीक नहीं हुआ फिर बीस साल गुजर गए अब हम जानते हैं कि अरेक हमारी सारी मुसीबत का कारण न था एक कारण रहा होगा और वो एक आध कारण भी हम इसीलिए वो मौजूद था कि हमारे गांव मुसीबत के कारण उसको मौजूद रखने में सहारा दे रहे थे वो तो सबके सब कारण मौजूद थे लेकिन मुल्क बिना उसे कोई फर्क नहीं पड़ा जिससे आ जाएगा तो ठीक हो जाएगा अब हम फिर बहुत आगतमन की बात करते हैं समाजवाद आज भी फिर न ऐसी चौथे खड़े जाएंगे तो कुछ भी नहीं हुआ जैसे हमने पीछे ये समझा था कि अंग्रेज की गुलामी सारे उपग्रह का कारण है जबकि ये बात बिल्कुल सच नहीं थी बहुत मुश्किल है ये बात तो कहने की अगर अंग्रेज की गुलामी न होती तो हम इतनी भी अच्छी हालत में होती जितनी अच्छी हालत नहीं होती हमें छोड़ते थे क्योंकि इंद्र ने जब उस मिल को अपने हाथ में लिया था हमारे हाथ पे उसकी बदतर थी उनका हमें कोई कल नहीं छोड़ गए तो उससे बहुत बेहतर तो हाल की छोड़ देंगे। अब मैं ये ख्याल रख रहा हूं कि पूंजी बात किसी तरह नष्ट हो जाए सारी बीमारी की जड़ है। उसे नष्ट करके हम फिर एक पड़ेंगे हमें तो लगे पूंजी बात तो नष्ट हो गया लेकिन इस सपनों में सुना वो नहीं आते वो नहीं आ सकते ऐसे नहीं आते मिल के पास एक विचार करने वाला मस्तिष्क नहीं में चीजों को उनके गहराई में देखे और खोजे और समझे और चीजें इतनी अन्यथा है जिसका हम लोगों से पता नहीं चलता अगर वो बड़ा मकान है और उस मकान के चारों तरफ तो छोटे छोटे झोंपड़ी थे तो कोई भी आदमी चाहे तो खड़े हो तो, तो ये कह सकते हैं कि झोंपड़ो को छोटा कर करके ये मकान बड़ा हो गया और ये बात सब कुछ ठीक मालूम पड़ेगी की बात थी बात बिल्कुल ही वो थी और उल्टी बात सोची ये दस छोटे झोंपड़े जिंदा में सिर्फ इसलिए वो बड़ा मकान बीच में उठा है उनको जिंदा मिल रहा क्योंकि होते नहीं है तो क्योंकि बड़ा मकान जब उठता है तो एक राज बनाता है एक इंजीनियर काम करता है एक मजदूर इमिटिड होता है तो गड्ढा खोदता है कोई तो लकड़ी काटता है एक बड़ा मकान जब बनता है तो उसके आसपास 50 छोटे मकान बड़े मकान को बनाने की वजह से बनते लेकिन चोर के मकान इसलिए रह गए अगर बड़ा मकान न होता तो चोरे तो पास ही बड़े मकान होते लेकिन आप ध्यान रखिए जिंदगी का तर्द बिल्कुल अगर बड़ा मकान ना होता तो झोपड़ी नहीं होते बड़ा मकान तो होता तो झोपड़ी भी नहीं हो सकते युद्ध के जमाने की दुनिया की आबादी दो करोड़ थी केवल और अगर गांधी जी जैसे लोगों बात मान ली जाए तो अब भी उनकी आबादी दो करोड़ हो सकती है उसको ज्यादा नहीं हो सकती आज हिंदुस्तान पाकिस्तान में तो सत्तर करोड़ ये सत्तर करोड़ लोग कैसे जिंदा है पुजुरा ने संपत्ति पैदा की है लेकिन इसे देखने के लिए तो बुखार से भरा हुआ चित्त नहीं चाहिए इसे देखने के लिए बहुत स्वस्थ शांति चित्त चाहिए और तब मैं मानता हूँ कि तब हम पूंजीवाद का उपयोग कर सकते हैं समाजवाद लाने के लिए और अभी हम पूंजीवाद को लड़ेंगे समाजवाद लाने के लिए और पूंजीवाद को तोड़ेंगे समाजवाद लाने के लिए जबकि मेरी समझ ऐसी है कि पूंजीवाद जब पूरी तरह सफल होता है तो अनिवार्य रूपों समाजवाद में परिणत होता है समाज राज्यों के बाद अगला कदम है लेकिन उसके लिए तो बड़ी समझ और बड़ा सांसिक उदाहरण थी उन्होंने बात के लिए ऐसा मूल की पूरी जिंदगी सब तरफ से उलझ गई चाहे राजनीति हो चाहे धर्म हो चाहे नीति हो चाहे कुछ भी हो फिर मेरा ये आग्रह नहीं हो हम इसकी फिक्र करें कि जो ठीक हो सकता है वो बंद किया जाए ज्यादा फिक्र इस बात की करने की है कि ठीक को समझा जा सके इस योग चित्र पैदा किया जाए अगर मुझे तो ये ही ठीक समझे ऐसा करने से ठीक हो जाएंगे तो वैसा किया जाए लेकिन ठीक और गलत का निर्णय करने वाला शांत मन मुल्क के पास नहीं है और जरूरी नहीं है तो कि पूरे मुल्क के पास शांत मन तब कुछ हो जिंदगी बहुत थोड़े तुल चलाते बहुत थोड़ी से लोग जिंदगी को चलाते अगर में उस में 200 नाम दे, तो काट देख साल पहले आदमी से उतरना भी नहीं सिखा होगा आदमी दो सौ आदमियों की तो प्रतिभा सारे जगत को गति दे जाती इधर मेरे मन में ये निरंतर चलता है कि देश के सारे प्रमुख नगरों ध्यान के जहाँ हम इसकी चिंता नहीं कर रहे हैं कि क्या चीज है जहाँ हम इसकी चिंता कर रहे हैं कि कुछ लोग क्लियरिटी को मन शांत हो रहे हैं। उनका को देखना कर रहा है की चीजें कैसी है न उनका पक्षपात काम कर रहा है न उनके अपने कोई बोकार काम कर रहे है उनके पास सिर्फ चीज देखने वाली जो है उससे देखना शुरू कर रहे अगर मुल्क सारे बड़े नगरों में हम थोड़ी सी छोटी जमात भी चीजों को ठीक देखने वाली पैदा करते हैं तो संक्रमण के काल में उसके बहुमूल्य उपयोग होंगे और मैं मानता हूँ शायद वो सर्वाधिक मूल्यवान बात सिद्ध हो तो, तो कि ठीक शांत चित्त के लिए हम हवा भूमि और व्यवस्था दे सके और उस व्यवस्था के दौरान बहुत सी बातें हुई थी जैसे ध्यान केंद्र के लिए कहा मेडिटेशन हॉल के लिए कहा तो एक बहुत जरूरी है कि सारे वहनगरों में ऐसे भवन है जो ना हिंदू के हैं मुसलमान के हैं न के हैं जो सभी मनुष्यों के लिए और जो भी वहां शांत होना चाहता है उसके उन भ्रमणों में शांति के लिए सब तरह की व्यवस्था की जा सकती है छोटे बच्चों के लिए वहां अलग व्यवस्था की जा सकती है उस तरह का साहित्य किया जा सकता है जो छोटे बच्चों को ज्ञान में ले जाने में सहयोगी हो सके और हजारों उपाय किए जा सकते हैं उपाय का मामला ऐसा है कि अगर आप कोई क्वेश्चन की पेंटिंग उठाकर देखे तो उसे ऐसा लगेगा जो जरूर रूपये किस्त से पैदा हुई अभी मैं पुनः में जिस घर में नमान था वहां दो पेंटिंग ले आए थे वो काफी पैसे तो खर्च करके लाए थे तो पेंटिंग अच्छी की थी उन्होंने मुझसे पूछा आप क्या करते मैंने कहा तो कि मैं पूछना चाहूँगा तुम इस पेंटिंग के पास आधा मिलते देखते रहो और आधा घंटे बाद तुम्हारा गोल कैसा होता वो मुझे बता दो आधा घंटे तो बहुत दूर रहो तो पेंटिंग पांच मिनट भी गोट से देखने में आपका सुर बढ़ने और ऐसा लगेगा कि आप पागल खाने में। उसका टोटल इफेक्ट पेंटिंग जो है वो सूडिंग नहीं है अगर प्रकाशों की पेंटिंग देख के उठकर उस ध्यान करे तो पागल हो सकता है पान ने लेकिन वो बुद्ध की मूर्ति पर कोई पांच मिनट बैठ के ध्यान करे पाँच मिनट लोगों को दुनिया और शांत में लौटेगा मूर्ति के माध्यम से या पेंटिंग के माध्यम से हमने शांति का इंतजाम किया दर्वेश फकीरों के नृत्य हम मैं चाहता हूँ ऐसे हाल होने चाहिए सारे मुल्क में नाच तो हम रही सारी दुनिया नाच रही और दुनिया को नाचने कहीं रोका जा सकता और जो कोई नाचने से रोकेंगे उसमें भारी नुकसान होने शुरू हो जाएंगे लेकिन नाच ऐसा हो सकता है कि नाचने वाला नाचने में शांत हो और ऐसा भी हो सकता है कि नाचने में आसान हो के रिंग से ऐसा नाच हो सकता है कि कामुकता से बढ़े और ऐसा नाच हो सकता है कि कामुकता के बाहर कर देखने वाला भी देखते देखते कामुक हो जा सकता है तो एक लड़की मन सलाह की ओर से मैंने कहा कि वो फीस के एक, एक नाटक को देखने गई तो वो नाच रहे हैं, थी और फिर नाचते नाचते उन्होंने कपड़े फेंक दिए वो लंग हो गए और उनसे मुहाविश छोकर हाल में कम से कम बीस परसेंट लड़कों लड़कियों ने युवक और युवकों ने कपड़े फेंक गए वो लोग लंगे हाल में अंदर देखने वाले वो तो में बहुत मान कि क्या हो रहा है क्योंकि यहाँ तो भी ठीक है वो नाच तो रहा है नंगा हो जाए ठीक लेकिन हाल में देखने वाले को क्या हो रहा है नहीं नाच आपके भीतर कुछ करेगा जो भी आप देख रहे हो वो आपके भीतर कुछ करेगा फकीरों को मृत में अगर उनको आधा घंटे तक देखता रहे तो वो पाया वो सारे मन की चिंता वि नहीं तो मूवमेंट है वो जो गति है वो तो विज्ञान के साथ है कि से को देती हो, शांत हाल तो बहुत और अर्थ रखता है वह आप उस तरह के चित्रों की व्यवस्था करेंगे जो देख के मन शांत होता हो स्वच्छ होता हो उस तरह के नृत्यों की व्यवस्था करें जो मैं के मन शांत होता हो स्वस्थ होता हो उस तरह की गीत की व्यवस्था करें उस तरह के संगीत की व्यवस्था करें उस तरह की गुण वहाँ बचती हो उस तरह का शिक्षक का बच्चा भी वहाँ हो बुणा भी हो पति भी हो पत्नी भी हो जीवन के सारे पहलुओं को हम वहाँ छूना शुरू करें पुरानी बुनिया ने भी बहुत से ज्ञान भवन पैदा किए लेकिन वो सब पलायनवादी थे अगर कोई आज मंदिर में जाता है तो जिंदगी से भागना शुरू हो जाए मैं ऐसे मंदिर चाहता हूँ जो जिंदगी में और गुमराई में ले जाती हूँ जिंदगी से भगाते तो बड़े बड़ा तो यह है कि के ऐसा केंद्र जहाँ के जीवन की सब दिशाओं को छूने के लिए और सब दिशाओं से काम करने के लिए और मनुष्य को सब तरफ से शांति में दुख के लगाने के लिए हम कोई व्यवस्था देवस्था तो दी जा सकती है उसमें कोई बहुत कठिनाई नहीं जिस तरकीब से हमने आदमी को आशांत किया है वो भी व्यवस्था है वो भी हमारी जान हूँ जिसने पागल सं पैदा कर दिया है तो ध्यान केंद्र चाहिए वैसे ये बात में नहीं जानता वो ईश्वर बाबू खुद समझे और आप समझे इससे मुझे मतलब नहीं की वो इतना मैं जानता हूं कि अगर ये इस तरह का कुछ व्यवस्था जुटा कहते हैं आप तो आप आने वाले इस मुल्क के आने वाले समस्त लोगों के लिए कुछ काम कर सकेंगे अपने दिन कुछ मूल काम जिसका स्थायी परिणाम देश की चेतना पर हो सकता है ऐसा साहित्य चाहिए धर्म के नाम पर हमारे पास जो साहित्य बिल्कुल कचरा है उस की वजह से जिनमें थोड़ी भी बुद्धि बाहर नहीं हो पाएंगे हमारा जो जो धार्मिक साहित्य जिसको हम कहते हैं रिपल है जिसके पास बुद्धि है उसको उस साहित्य को पढ़ने के लिए बुद्धि उनका बहुत अनिवार्य आवश्यकता है ऐसा तो साहित्य चाहिए जो मूल की प्रतिभाओं को छोड़ और स्पर्श करे मुल की प्रतिभा जिसमें पाने की कुछ हो सकता है उस तो साहित्य के लिए भी ऐसे केंद्र प्रसार और विस्तार के लिए आधार बन अब हमारे पास बहुत हमारे साधन है जो कभी भी दुनिया में कभी आज हमारे बात हो तो उन साधनों का प्रयोग अभी मनुष्य के मिलने के लिए नहीं कर पा रहे अब बुद्ध के पास कोई उपाय नहीं था कि वो लेकिन चालीस साल पैदल बिहार को बाहर न जा सके सिर्फ एक दफा बनारस तक गए इतनी बड़ी दुनिया बुद्ध के पास उपाय नहीं था अगर मेरे जैसे आदमी को तो भी बुद्ध जैसे भटकना पड़े तो भाई वह आसान बेकार गए जहां तो तक मामला ऐसा है कि बुद्ध जितना काम करते हैं उस समय काम करते हैं कर लेकिन साल में जो पहली टेक्नोलॉजी विकसित हुई है उसका उसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि फिल्म ऐसी हो सकती है जिस गाँव में हम नहीं जा रहा हूं वहां पर बात पहुंच जाए फिल्म ऐसी हो सकती है जिस गाँव में हम नृत्य की वो व्यवस्था करना कर सकेंगे जब हमने बंदो देखी हैं तो फिल्म समस्त ही वहां पहुंच जाए जरूरी नहीं है कि हर गांव में पेंटिंग पहुंचा तो फिर बंदो में जो पेंटिंग समय लगाई है अपने ध्यान कक्ष में उनको पूरा फिल्म के जरिए देखने कोई वजह नहीं पूरा मुल्क भी पूरी दुनिया भी संबंधित हो जाए तो रेडियो का माध्यम है टेलीविजन का माध्यम है अब हमारे पास ऐसे माध्यम है जिनका की पुराना पुराना जगत उपयोग नहीं कर सकता तो उसके पास नहीं थे हमारे पास है हम भी उपयोग कर रहे हैं लेकिन मंगल के लिए उपयोग नहीं हो रहा अमंगल के लिए उपयोग हो रहा तो एक बड़ी लड़ाई मुझे मिलते हैं लोग वो कहते हैं की फिर वो करो ये करो बंद बन करने का सवाल नहीं है जो माध्यम जगत में आ वो बंद नहीं होगा इसलिए सवाल बंद करने का नहीं सवाल उसके उपयोग का है उसका कैसा उपयोग है सुनने में जैसे शक्तिशाली चीज का एक ही गलत अभियोग हुआ जा रहा है सुनी है? फ्रेंड्स उन्हें कहा सुनिए कहा जब भी कोई तो आविष्कार होता है तो शैतान सबसे पहले उस कब्जा कर लेता है। लेते हम अच्छे लोग कहे वो खड़े देखते रहते और वो यही चिल्ला कर रहते हैं कि बड़ा बुरा हुआ जा रहा बड़ा बुरा हो जा लेकिन तुमको कौन देख रहा कि तुम उस पर मत कर लो ये वो काम करते रहेंगे वो साधु सम्मेलन करके क्या तो करते तो रहेंगे रब्बी पोस्टर नहीं लगनी चाहिए लेकिन तुम अच्छा पोस्टर लगाने से तुमको कौन रोक रहा है और तुम इतना तो अच्छा पोस्टर क्यों नहीं लगा पाते रब्बी पोस्टर अपने आप को खड़ जाए घूर जाए उसे देख लेना है ठीक वो नहीं उनकी फिक्र है कि रब्बी पोस्टर नहीं होना चाहिए वो फिल्म नहीं होनी चाहिए अच्छी फिल्म बनाने से कौन रोक रहा है हम सोच नहीं सकते कि बुद्ध जैसा तो आदमी अगर फिल्म में खड़ा किया जा सके तो क्या परिणाम हम कहेंगे पहले तो बुद्ध खड़े नहीं होंगे अगर बुद्ध बोल सकते हैं, चल सकते हैं, तो बुद्ध का बोलना और चलना फिल्म के द्वारा पूरा मिल क्यों देख सकता है तो सारा मिल देख सकता है लेकिन तो बुरा आदमी सबसे सब पहले कब्जा कर लेता और अच्छा आदमी सिर्फ चिल्लाता रहा था अच्छा आदमी सदा से इम्पोर्टेंट वो बिल्कुल बिल सर वो कुछ नहीं करता वो सिर्फ चिल्लाता है वो बुरा हो रहा है ये बुरा हो रहा है वो बुरा हो रहा है वो, रहा। वो रहा। करता कभी तो कुछ नहीं बुरा आदमी आगेगा अच्छा आदमी बांट के पानी लेके बता उनके लिए क्या कर रहा था बुरा हो रहा है नहीं करना समझ में अच्छे आदमी को मेरी फैली बनाने की जरूरत है बुराई की जो लड़ाई है वो बातचीत से नहीं हो सकती जिन जिन माध्यम का बुरा उपयोग करते हैं, उन माध्यम का बलाई को भी उपयोग करना चाहिए अभी गांव जाए रोटूंगा एक गांगा, एक गांव जाऊँ और दस हजार लोग भी मुझे, मुझे सुन ले तो ये समुद्र में रंगदान में जैसा है ये कभी रंगी होने वाला नहीं है इतना बड़ा समुद्र अगर मैं जिंदगी भर मेहनत भी करूँ तो भी इस मूल के पचास करोड़ लोगों से आमने सामने नहीं हो सकता कोई भू नहीं कि आमने सामने क्यों ना हो सकता अब हो सकता जो कि पहले कभी संभव नहीं था अब ये संभव हो सकता है तो नवीनतम तो टेक्नोलॉजी का साइंस का धर्म कैसे उपयोग करे इस संबंध में लेकर चिंतन धर्म व्यवस्था जुटाने की बात वो पंद्रह लाख छोटी बात है जिसको शुरू मान के चलना चाहिए लेकिन अगर इसका उपयोग हो सके तो बंद बड़ा क्रांतिकारी काम हो सकता अब बच्चे हैं, बच्चे फिल्म देख रहे हैं हैं। और मना कर रहे मैं नहीं जानता मना करने की जरूरत है उनको जरूर फिल्म बतानी चाहिए बच्चे फिल्म देखेंगे लेकिन कोई कारण नहीं कि फिल्म बच्चे क्यों ना देखें कि उनकी जिंदगी में रोशनी बन के आ, आ सकती भी है ऐसा गीत क्यों लोग आए वो लोग गा सकते उनको गीत चाहिए अब बच्चे ट्रिस्ट कर रहे हैं नाच रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं जाज ये सब चलता है मैं मानता हूं कि बच्चों को नृत्य होना ही चाहिए क्योंकि जो बच्चा नाच नहीं सकता वो गुआ हो गया उसको नाचनी चाहिए लेकिन हम चिल्लाएंगे कि नहीं ये नाच ठीक नहीं लेकिन ठीक नाच कहाँ है या तो नाच है ही नहीं और या गलत नाच है मैं ना आपसे कहता हूं तो उन दोनों को गलत नाच ही चुना जाएगा कोई तो उपाय नहीं च कहा है वो छीट नाच सामने ले आई है गलत नाच अपने आप विदा होने लगेगा उसे ठीक कर डालने की जरूरत है लेकिन मेरा मानना यह है कि भलाई जो अभी तक भी आकर्षक नहीं हो पाई बुराई अभी भी आकर्षक है ये असीम बात है कि तो बुराई इतनी आकर्षक हो, भलाई में कोई आकर्षण नहीं आदमी जब मरने लगता है तब वो मुद्दे की तरफ जाता है बाकी वो नहीं जाता हाँ किसी टाकेज का नाम मराठा मंदिर में बात अलग है वहां जाता हुआ बात अलग मंदिर मंदिर वो जब उम्र ढक जाते मरने के करीब होता तब जाता जाकर्षक नहीं है उसने पुकार नहीं दिया उसके प्राणियों को जब वो थकने लगता है और हारने लगता है तो सब आकर्षण विदा हुआ नहीं हैं तब कहीं वर्ष उसको आकर्षक मालूम पड़ता है इन अब तक तो का सारा धर्म लड़े हुए को आकर्षित करता है जिंदा आदमी को नहीं आकर्षित करता है ताकत जिंदा आदमी के हाथ में तो ये इन केंद्रों को तो मैं बिल्कुल न्यूक्लियस बनाना चाहता हूँ ऐसे न्यूक्लियस ऐसे केंद्र जहाँ से हम जीवन की सब विधाओं को सब डायमेंशन को स्पष्ट करने लगे तो हम दस पचास वर्षो में एक, एक बिल्कुल नए समाज के जन्म के लिए कुछ आधार रख सकते हैं और ये काम अब मुझे सब तरह लोग इधर तो दस वर्षो से बोल रहा हूँ सब तरह के लोग मेरी नजर में क्या क्या कर सकते हैं? लेकिन एक जब एक जंगल में ठहरा हुआ था और एक मोर की कार जो तभी बहुत फुर्क था लेकिन तो दुनिया से परेशान होकर जंगल में जा रहने लगा अब इस समय दुनिया में दस पांच अच्छी मूर्ति का लेकिन उसके पास मूर्ति बनाने तो के लिए पैसा नहीं फिर भी जो कुछ उसे कहीं से कोई दे देता, कुछ कर देता वो बना के खड़ी करता जाता है अब उसके पास इतनी सामूर्त है वो मैं सीमेंट ही नहीं कंक्रीट ही नहीं, नहीं जो तो है मूर्ति बनाने उसने मुझे कहा कि मैं जिस तालाब के पास में उसके चारों तरफ ऐसी मूर्तियां बना देना चाहता हूं सुखारी उसने मुझे अपने नक्शे बताए मालूस बताए तो है। वो इतना जो थे लेकिन वो उसके पास कैसे नहीं थे मैंने उससे कहा कि मैं कोई खड़ा करो और कभी तो तो जो जहाँ तो तो तो आ जाओ उसके चारों परसेंट ऐसी मूर्तियां खाला दो सारी जिंदगी वहां लगा दूँ जो और कोई काम नहीं है मुझे रोटी मिल गई काम में सारी जिंदगी मूर्ति कार्य संगीत अज्ञे लेकिन वही संगीत बाजार में बचेगा जो रद्दी होगा क्योंकि रद्दी आदमी सिर्फ खरीदने वाला है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 ध्यान को तो ऐसी चीज नहीं है की वो एक चीज है आज भी 24 घंटे कुछ भी रहा और वो कोई दफ्सा ध्यान में चला जाए अब मेरे समझ है कि अगर किसी आदमी को तो ध्यान में जाना है तो उसके घर के दीवानों से रंग की बदलाह होनी चाहिए क्योंकि तो दीवानों तो का तो रंग ऐसा हो सकता है जो खुद तो ध्यान में जाने ही ना अगर आपने लाल और पीले और काले रंग से दीवालों दूध डाली उनके भीतर बैठ के आप पांच मिनट में आँख बंद किए हुए भी बेचैर हो जाएंगे उसमें कैसे कपड़े पहनने हैं और तो कौन क्योंकि हम जीते बहुत शरीर के तल पर की हैं आप ये खबर है बात होती जीते तो शरीर के तल पर ये तो केंद्र होंगे ये जीवन की सब विषयों में खोज करें और करें कपड़े कैसे हो मकान की दीवरा का रंग कैसा हो मकान कैसा हो मकान के पास दरख्त कैसे हो चीजों को संबंध में स्पर्श करने की जरूरत है और जब उन सब पर स्पर्श हो तो मैं मानता हूँ ज्ञान इतनी सरल चीज जितनी कोई और चीज सरल नहीं शायद उसे अलग से करने की जरूरत न रह जाए अगर भोजन कैसा हो कपड़े कैसे हो मकान कैसा हो बगीचा कैसा हो उठते लोग कैसे हो बैठते लोग कैसे हों बात, हो, बात कैसे करते हो अगर ये सारी बात संबंध में एक बात उसमें धन रख जाए की कोई सी चीज शांति की तरफ ले जाने वाली होगी तो जरूरी नहीं है कि उस आदमी को और अलग से ध्यान करने जाना पड़े ये सब ही भी उसके भीतर ध्यान का सूत्र बन जाए तो मेरे लिए ध्यान का अर्थ भी बहुत और है। अब अभी तो मैं जिनको ध्यान की बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल ही गलत नहीं हो क्योंकि वो जिस दुनिया में जिस काम में रहते तो उससे कोई संपन्न नहीं लेकिन उनको सुझाव देने का भी सवाल है वो भी तो नहीं उनके पास हूँ कर भी क्या सकते पूरा दर्शन तो है मेरे दिमाग में उसको अगर जिनको थोड़ी ताकत पूरा हो जाए परेशानी नहीं है मैं कर सकता हूँ मैं करता चला जाता हूँ उससे कोई अंतर नहीं अब मेरे पास कुछ लोग हूँ जिनको मैं कहीं बिठा सकता हूँ जो कि बड़े काम के हो सकते मैं तो कहीं बैठ नहीं सकता मेरा कहीं बैठना तो महंगी बात मैं चलती रहूंगा पर कुछ लोगों को कहीं बिठाया जा सकता जो कि बड़े काम के सिद्ध हो जाएं, और उनके बिठाने के लिए कोई तो उपाय और व्यवस्था चाहिए तो वो आपको सोचना चाहिए और एक बंबई से शुरुआत करें, एक बंबई में एक नगर की तरह खड़ा कर फिर हम नगर के और देश के और नगरों में उसकी चिंता ले जो भी महत्वपूर्ण तो है वो बहुत धीरे धीरे प्रभावी होता है वक्त लेता है मौसमी फूल हम बोते हैं तो वो महीने के बाद फूल लगते हैं और दो महीने समाप्त भी हो जाती तो है ये कोई प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है कि आज हो जाएगी और इसलिए मुझे लगता है कि अक्षर इसीलिए काम नहीं हो पाता क्योंकि हमारी आकांक्षाएं बहुत मौसमी होती है हम चाहते हैं कि अब भी हो जाए वो अब भी नहीं हो पाते फिर उनके लौट पाते हैं कि अभी नहीं होगी तो तो लंबी यात्रा है और ऐसी यात्रा है जो अंत कहीं भी नहीं होती है हम उसे फिर धक्का दे जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, फिर कोई और उसे धक्का दे जाता है, और समाप्त हो जाता और यात्रा चलती रहती यात्रा अनंत है पर एक ही ज्ञान अगर में रह जाए तो उसने मनुष्य आनंद की तरफ और मनुष्य के मंगल की तरफ कुछ भी धक्का दे दिया था तो भी वो मैं मानता हूँ कि बड़ी शांति अनुभव करेगा खुद भी कि मैंने मनुष्य को लेकिन अगर हमने ये नहीं किया तो ध्यान रहे ये नहीं हो सकता कि आप खाली रह जाए धक्के तो आप दे रहे तो आप अशांति की तरफ देंगे अमंगल की तरफ देंगे आप जी रहे तो आपके धक्के तो जीवन को लगी नहीं अब सवाल इतना ही है कि वो धक्के किस तरफ ले जाते हैं वो तो कहा ले जाते हैं आदमी को मंगल की तरफ ले जाती है शुभ की तरफ आनंद की तरफ इस बड़ी कृपा तो नहीं हो सकती कि एक आदमी अपने जीवन में कुछ भी सबके मंगल के लिए कुछ कर पाए बुद्ध अपने बच्चियों को कहते थे कि जब तुम ध्यान भी करो तो कभी ऐसा मत सोचना कि ध्यान से तो जो शांति मिले वो मुझे मिल जाए नहीं तो तुम कभी शांति हो सकोगी क्योंकि वो मुझे का भाव भी अशांति बुद्ध कहते जब तुम्हें तो ध्यान से शांति मिले तो तुम यह भी प्रार्थना करना कि सब को है की सबको बढ़ जाए सोचना कि मुझे मिल जाए तो तो मुझे मिलने का जो ख्याल है वो भी अशांति का बुनियादी आधार है वो तो बढ़ जाए वो सभी मिल जाए सबको मिल जाए तो बुद्ध कहते ध्यान करते वक्त बैठते वक्त कहना जो शांति आए वो तो सबने बच जाए वो सबको तो दूर दूर तक तो फैल जाए उसमें मेरे मैं को रखना ही लग बी जब ध्यान से उठो और शांति अनुभव है तो यही प्रार्थना करते उठना कि सबका मंगल हो सब तक फैल जाए और बड़ी मजे की बात है जो अपने तक रोकना चाहता है वो सब तक तो फैला नहीं पाता अपने तक भी पहुँचा नहीं पाता और जो सब तक फैलाना चाहता है वो सब तक तो फैला देता और अचानक पाता है की तो सब तक फैलाने में उस तक तो बहुत फैल गई उस तक तो फैल ही गई वो तो सवाल नहीं वो तो आ ही गई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 हिमल क्या, है कुछ नहीं है उपाय कैसे सोच सकते हैं बात करते हैं कैसे पा सकते असल में हमारे ऐसे जो सवाल होते हैं, सवाल नहीं होते इन समानों में कुछ बातें हम मान के चलते पड़ती हैं। एक बात तो हम ये मान लेते हैं कि हर चीज का अर्थ होना चाहिए हम मान के चलते पड़ते हैं जो भी चीज है उसका अर्थ होना चाहिए एक फूल खिलाड़कर हम पूछते हैं किस एक सूर्य जल रहा है रोशनी जो हम पूछते हैं किस लिएकिन है। सूरज जवाब देगा ना फूल जवाब देगा चुनने में लगा रहा है वह सूरज बिक्रने में लगा रहा है और हम सवाल खुशी में खराब होते रहे आदमी जो जो सवाल उठाता है वो सवाल ऐसे ना समझी कि उसमें ना समझिए मैं कुछ बुनियाद नहीं पकड़ना चाहिए पहले की मान लू हूं कि हर चीज में कोई मतलब होना चाहिए लेकिन आपको ख्याल में, में नहीं अगर हर चीज में मतलब हो तो जिंदगी इतनी पत्थर है जिसका कोई हिताब नहीं जिंदगी में जो भी थोड़ा सा सुंदर है वो गैर मतलब का है पर तो जो भी थोड़ा सा सुंदर मैं किसी को प्रेम करता हूं और अगर मैं पूछ रही मतलब क्या है प्रेम करने <laughs> बात दो हाँ बात दूंगी <laughs> हाँ हम हम जो पूछते हैं तो हम सभी चीजों को मतलब की भाषा में पकड़ना चाहते हैं अगर हम मतलब की भाषा में सब चीजों को पकड़ेंगे तो जिंदगी एकदम उदास और बेकार हो जाएगी जिंदगी का जितना आनंद है उनमें सब चीजों में जो बड़ा मतलब है एक आदमी नाच रहा है क्या मतलब है वो कहता है कि नाचना ही मतलब है एक आदमी गीत गा रहा है क्या मतलब है वो कहता है गीत गाना ही मतलब है। सुनो गीत गा रहे हैं और आकाश में उड़ रहे हैं क्या मतलब है उड़ना आनंद है आनंद मतलब कुछ भी नहीं लेकिन मतलब होना ही क्यों चाहिए जरूरत है हर चीज में मतलब हो मेरी समझ तो उल्टी है मेरी तो कि जितनी समझ पड़ती है जिन चीजों में मतलब समझते हैं वो भी गैर मतलब हो जाए और अब खेल में ये सारा जगत जस के पेड़ भी रह जाता है मतलब नहीं रह जाता है एक खेल लेकिन हमारे दिमाग खेल को स्वीकार नहीं करते काम को स्वीकार करते और काम और खेल में फर्क काम में मतलब होता मतलब, है खेल में मतलब नहीं होता और मतलब ये है कि काम को हम परेशान है और काम को हम स्वीकार करते और खेल भी खेलना तो उसको भी काम बनाना चाहते अगर चार बच्चे खेल किए जाए तो बड़े बूढ़े उनसे पूछना चाहते क्या मतलब है कितने खेल रहे क्यूँकी बड़े बूढ़े को तो खेलेंगे भी अगर तो तभी खेलेंगे गाँव को कुछ पहचान डाले तो कुछ मतलब रहेगा उसके लिए तो हम पचास जीते कि हारे तो बेकार तो क्यों सिर्फ कोई फायदा तो नहीं लेकिन बच्चे खेल रहे हैं उनकी समझ के बाहर है की मतलब क्यों पूछ रहे हैं? खेलना आपने वो काफी है पर्याप्त है उसके आगे पूछने की बात कहां कहा नहीं बस तो आपको सब कहा गया दुकान है तो मतलब तो है मंदिर तो है तो मतलब है अब हम उससे पूछते हैं कि किस लिए भगवान के मंदिर में जाए क्या है जाएगा अच्छा वो मंदिर में भी कभी जाएंगे जब मंदिर भी दुकान सिद्ध हो जाए वहाँ कुछ मिले तो वो जा सके और अगर ये आदमी इस तरह पूछता रहे, पूछता रहे तो उसका क्या अंतिम परिणाम हो सकता है कि वो यही पूछेगा तो मेरे होने का क्या मतलब <laughs> तो फिर आत्महत्या किसी का उपाय नहीं रह जाता तो ये जो सवाल ना हाथता इसका आंख में उत्तर आंखों हाथ जो सवाल मैं